जुड़ी ओम शांति नमस्कार स्वागत है आप सभी का आज के इस जीवन कौशल कार्यक्रम में करियर ऑप्शन में आशा करूंगा बिल्कुल हेल्दी वेल्दी और हैप्पी होंगे आइए बात करते हैं एक नए करियर के बारे में जी हां आप सभी जानते हैं कि आजकल ट्रेनर्स या फिर कोच का बहुत डिमांड है तो आज हम लोग बात करेंगे एक ट्रेनर एक इंस्ट्रक्टर जिसको कहते हैं परीक्षक तो ऐसे व्यक्ति कैसे अपने जीवन में अपने इस करियर को बहुत सुंदर तरीके से फ्रेम आउट करके अच्छा कमाई कर सकता है और अच्छा नाम भी कर सकता तो देखा गया है कि कई अवसरों पर जिसमें फिटनेस की बात आती है तकनीकी की बात आती है व्यवसाय की बात आती है और आ, एजुकेशन क्षेत्र की बात आती है इस क्षेत्र में विकास की अच्छी संभावनाएँ हैं और आय अनुभव विशेषज्ञता और स्थान के आधार पर भिन्न प्रकार की चीज़ें होती हैं तो करियर की अगर बात करें तो एक ट्रेनर के रूप में कोच के रूप में एक लाइफ स्किल कोच के रूप में हम लोग जो है अपना करियर बनाना चाहते हैं डिफरेंट डिफरेंट एरिया में तो ये पूरा एपिसोड आप लोगों के लिए अगर आप एक अच्छा ट्रेनर बनना चाहते हैं तो इसमें कैसे आप अपना करियर को फ्रेम आउट कर सकते हैं इसके बारे में बातें करेंगे तो इस क्षेत्र में आगे बढ़ने के लिए एक तो आपको फिटनेस एंड फिजिकल ट्रेनिंग की बात आती है फिटनेस और शारीरिक परीक्षण की बात आती है आप जिम ट्रेनर बन सकते हैं पर्सनल ट्रेनर बन सकते हैं योगा इंस्ट्रक्टर या स्कूल कॉलेज में फिजिकल एजुकेशन टीचर पीटी टीचर भी बन सकते हैं इसके रूप में काम कर सकते हैं स्वास्थ्य के प्रति बढ़ती जागरूकता के कारण इस क्षेत्र में नौकरियों के अवसर बहुत ज़्यादा है दूसरी तरफ एक और बात ट्रेनर जो है इस तरह के भी होते हैं जो व्यवसायिक और औद्योगिक प्रशिक्षण वाले लोग होते हैं यानी वोकेशनल एंड इंडस्ट्रियल ट्रेनिंग के लिए भी लोगों का यहाँ पर काम आता है आप लोगों को विशेष ट्रेड जैसे निर्माण ऑटोमोटिव या फिर पाक कला इन कंपनियों के कर्मचारियों को नए सॉफ्टवेयर और प्रक्रियाओं के बारे में ट्रेनिंग दे सकते हैं तो यहाँ पर भी एक अच्छा ट्रेनर की बहुत बहुत ज़रूरत होती है तीसरी एक और बात मैं कहूँ तो यहाँ पर आता है तकनीकी और आईटी टी परीक्षण जी हाँ टेक्निकल एंड आईटी ट्रेनिंग के रूप में आप विशेषता हासिल कर सकते हैं और विशेषज्ञ आईटी डिजिटल मार्केटिंग डेटा साइंस या अन्य तकनीकी क्षेत्र में व्यक्तियों को संगठित करना और उन्हें ट्रेन करना तो यहाँ पर भी एज ए ट्रेनर आप बहुत अच्छा काम कर सकते हैं आखिरी और शैक्षिक परीक्षक जिसको कहते हैं एजुकेशनल ट्रेनिंग ट्रेनर तो इसमें स्कूलों या कॉलेजों में पढ़ाना या फिर अन्य शिक्षकों को परीक्षकों को ट्रेन देना या ट्रेनिंग देना शामिल हो सकता है तो परीक्षण देना भी ये एक ट्रेनर का ही काम है तो यहाँ पर भी आपके लिए बहुत सारे अपॉर्चुनिटीज़ है क्योंकि आजकल अच्छे एजुकेशन इंस्टीट्यूशन खोले जा रहे हैं सरकार भी जो है स्कूलों को मरम्मत करके पुराने को नया कर रहा है और नए स्कूल की भी निर्माण कर रही हैं और इसमें आप जो है एक अच्छे ट्रेनर के रूप में स्कूल एडमिन के रूप में बच्चों को ट्रेन करने के लिए या टीचर्स को साउंड ट्रेन करने के लिए भी आपका उपयोग हो सकता है तो ये अलग अलग क्षेत्र है जहाँ पर आप एज ए ट्रेनर एज ए कोच आप इसमें काम कर सकते हैं तो आई आगे बढ़ते हैं और इसी क्षेत्र में कैसे हम आगे बढ़ सकते हैं और इस क्षेत्र में कमाल करने के लिए या इस क्षेत्र में अच्छा बनने के लिए आपकी मुख्य जिम्मेवार क्या होनी चाहिए इस विषय पर भी हम लोग गहराई से बात करेंगे कुछ ही पल में तो आइए अभी लेते हैं एक छोटा सा ब्रेक सुनते हैं बहुत ही प्यारा संगीत आप सबके लिए सुनते रहो मुस्कराते रहो नमस्कार स्वागत है आप सभी का फिर से जीवन कौशल इस कार्यक्रम में करियर ऑप्शन में और हम लोग बात कर रहे हैं। एक अच्छे ट्रेनर की बात कर रहे हैं जो लोगों को अलग अलग क्षेत्र में ट्रेन कर सके कोच कर सके या ना गाइड कर सके उनकी कार्य करने की क्षमता को आसान और अच्छा बना सके ऐसे व्यक्ति के लिए किन किन बातों के विशेष जिम्मेवारियाँ होनी चाहिए एक ट्रेनर किस तरह की जिम्मेबारियाँ लेता है उसी को ट्रेडर कहते हैं अगर आप किसी भी तरह का जिम्मेदारी नहीं उठा पाते तो फिर आपका करियर नहीं हो सकता इस क्षेत्र में आपको काम करना है तो कुछ जिम्मेदारियां आपके ऊपर होती हैं जो आप पूरा करेंगे तो लोग आपको पैसा देंगे उसके लिए आपके कार्य के लिए आपके ट्रेनिंग के लिए हो सकता है कि अच्छा बोलने के लिए भी आपको पैसा मिले है ना तो आइए इसके बारे में जानते हैं और जो परीक्षक की भूमिका आम तौर पर कुछ इस तरह की होती है एक बात अगर मैं कहूँ तो यहाँ परीक्षण कार्यक्रम डिजाइन करना सीखने वालों की आवश्यकताओं के अनुसार पाठ्यक्रम और सामग्री को विकसित करना अभी समझ लीजिए कि आप किसी एक इंस्टीट्यूशन के लोगों को या टीचर्स को या कोचों को ही आप चेंज करना चाहते हैं अब वो लोग किस तरह के शिक्षण दे रहे हैं किस तरह के कार्यक्रम उनके यहाँ चलते हैं उनको सबसे पहले तो आपको देखना होगा उसके बाद फिर उसको डिजाइनिंग करके उसमें बेहतर क्या दिया जा सकता है इस पर आपको काम करना ताकि वो आपसे कुछ सीखे और उनके यहाँ वो बेहतर कर सके दूसरी बात आती है परीक्षण क्षेत्र आयोजित करना जहाँ पर आप कार्यशालाएँ प्रस्तुतियाँ प्रेजेंटेशन या फिर व्यवहारिक क्षेत्रों के माध्यम से ज्ञान और कौशल प्रदान कर सकते हैं तो यहाँ पर भी आपकी जो है विशेषता का बहुत इम्पोर्टेंट है तीसरी बात आती है प्रगति का आकलन करना यहाँ पर एक बहुत ही बड़ा इम्पोर्टेंट वर्क ये रहता है कि जब आप किसी को ट्रेन करते हैं उसके बाद उनके कार्य को अगर आप मूल्यांकन करते हैं और फिर उसके बाद उसकी प्रतिक्रिया आप देखेंगे तो बहुत ही यूनिक जो चीज़ें हैं बदलाव देख पाएंगे और वो चीज़ों के वजह से आपका सम्मान बढ़ेगा आपका मान बढ़ेगा आखिरी बात यहाँ आती है सहायता और प्रेरणा देना सीखने की प्रक्रिया के दौरान ट्रेनर्स का या जो ट्रेनिंग लेने वाले हैं उनका मार्गदर्शन करना और उनका समर्थन करना तो ये भी इस जिम्मेवारी का काम है जो आपको देना होता है क्योंकि जिन लोगों को आप कुछ दे रहे हों वो किस तरह के लोग हैं और उनका समर्थन क्यों करना चाहिए और उन्हें क्या क्या स्किल्स आपके द्वारा उनको मिलेगा जिससे वो अपने कार्य क्षेत्र में उपयोग करके अपना और दूसरों का जीवन बेहतर बनाने में मददगार साबित हो तो ये सारी जिम्मेवारियाँ आपको लेना है एक ट्रेनर के रूप में आपको इस पर काम करना बहुत बहुत ज़रूरी है जैसे हम लोगों को देख लीजिए हम लोग जब राज्योग का शुरू शुरू में प्रैक्टिस कर रहे थे हम ट्रेनिंग ले रहे थे तो वहाँ जो ट्रेनर्स आते थे वो हर एक बात हमें इस तरह के सिखाते थे अपने अनुभव की बातें हमें समझाते थे जिसको फिर हम अपने प्रैक्टिस में लाते तो उसका अनुभव बड़ा अच्छा होता तो हमें एक मोटिवेशन मिलता और वो व्यक्ति हमेशा के लिए हमारे जीवन में यादगार बन जाता तो ऐसे ही हर क्षेत्र में कुछ एक्सपर्ट्स होते हैं और वो एक्सपर्ट्स बना <laughs> तो एक्सपर्ट नहीं भी हो तो आप उसमें एक्सपर्ट बनने के लिए पढ़ाई करें और अपने कुशलता के माध्यम से लोगों को बेहतर ट्रेनिंग देकर उनके जीवन को बेहतर बनाइए तो ये है एक ट्रेनर का एक लाइफ कोच का काम अब बात आती है योग्यता और कौशल की इसमें आप आगे बढ़ना चाहेंगे तो इसमें आपकी योग्यता क्या होनी चाहिए इसके बारे में हम लोग कुछ ही पल में बात करते हैं और मुझे एक ट्रेनर की बात आती है याद कि जैसे ट्रेनर की अगर बात करें तो ट्रेनर जो है एक कोच एक इंस्ट्रक्टर जो है वो हर चीज़ को एक समूह को ट्रेन करता है वन टू वन बहुत कम लेकिन एक समूह को ट्रेन करने में उनका बहुत एक्सपर्टाइज़ होती है और आप देखेंगे कि हमारे यहाँ राजस्थान में जो खेल खेल में शिक्षा की बात जब की जाती है तो यहाँ एक पूरा उनका एक जो है योजनाबद्ध तरीके से इन चीज़ों को सिखाई जाती है जितने भी गवर्नमेंट टीचर है सेकेंडरी प्राइमरी इन सभी टीचर्स के अलग अलग जो है खेल खेल में शिक्षा के प्रोग्राम चलते हैं जिसमें सिर्फ शिक्षकों को ही ट्रेनर्स आते हैं और वो ट्रेन करते हैं मैंने देखा एक जो है ट्रेनर मेरे सामने ही ये चीज़ें चल रही थी उस समय मैंने देखा के एक समूह को कम से कम बीस पच्चीस लोगों के समूह को जो खेल खेल में शिक्षा के योजना के अंतर्गत एक ट्रेनर आया था गवर्नमेंट की तरफ से और वो कुछ दिनों के लिए ट्रेनिंग देते दस दिन के लिए पंद्रह दिन के तो उन्होंने बच्चों को ट्रेन करने के लिए टीचरों को ट्रेन किया और टीचरों को बोला कि खेल खेल में कैसे पढ़ाया जाता है इसमें काफ़ी एग्ज़ाम्पल देख उन्हें बहुत सारी चीज़ें बहुत सारे ऐसे टेक्निक्स बताए ताकि बच्चे जो है स्कूल में आने के बाद उन्हें वह तो स्कूल का पढ़ाई का बोझ उन्हें ना लगे पढ़ाई उनको खेल लगने लगे तो इस विषय को लेकर काफ़ी अभी भी ये कार्यक्रम ये योजनाएं चल रही हैं तो इस तरह से एक ट्रेनर जब बन जाते हैं आप तो आपको पूरा प्रोजेक्ट मिलता है डिस्ट्रिक्ट के पूरे स्कूल के टीचर्स को ट्रेन करने का एक सुंदर योग आपके पास आता है और उसमें आप अकेले तो पूरे डिस्ट्रिक्ट के टीचर्स को ट्रेन नहीं कर पाएंगे तो आपको अपने जैसे भी और ट्रेनर को तैयार करना पड़ेगा और समूह के रूप में आपको अलग अलग डिस्ट्रिक्ट में जाकर अलग अलग अलग डिस्ट्रिक्ट के स्कूलों में जाकर आपको उन लोगों को ये सारी चीज़ें देनी पड़ेंगी तो निश्चित तौर पर आप देखिए एक छोटा काम ट्रेनर का नहीं है बहुत बड़ा विस्तार है और सरकारी जो योजनाएँ चलती हैं वो लंबा चलती है और उसमें काफ़ी बड़े संख्या में लोगों को आपको ट्रेन करना होता है तो निश्चित तौर पे किसी एक यूनिक चीज़ एक कला जो सिखाने की बात आती है तो टीचर्स उसे सिखाएंगे फिर तो टीचर से बच्चे सीखेंगे और बच्चे सीखेंगे तो आप अपना नाम रोशन करना हैं तो ये एक बहुत बड़ी चीज़ है जहाँ पर हम कलाओं के माध्यम से लोगों को जोड़ सकते हैं तो वाई इसके बारे में और जानकारी लेंगे लेकिन अभी लेते एक छोटा सा ब्रेक सुनते हैं एक बहुत ही प्यारा सा गीत आप सुनाए हैं रेडियो मधुबन पर जीवन कौशल सुनते रहो मुस्कुराते रहो सुख पाया स्वर्णिम सुख पाया मैं देह से न्यारा हूं बाबा का प्यारा हूं मैं देह से न्यारा हूँ बाबा का प्यार प्यारा रा मैं देह से न्यारा सिं कदम बढ़ाने के लिए है रेडिया मधुबन एक सो एफ में एक प्रस्तुत करता है करियर नमस्कार ब्रेक के बाद आप सभी का फिर एक बार स्वागत है ढेर सारी शुभकामनाओं के साथ जीवन कौशल इस कार्यक्रम में आप सभी का फिर एक बार स्वागत है जैसे कि आप सभी जान रहे हैं कि हम लोग एक ट्रेनर के बारे में बात कर रहे हैं एक परीक्षक के बारे में बात कर रहे हैं जो एक समूह को एक टीचर्स का हो या एम्प्लॉयमेंट एम्प्लॉयज़ के समूह को कामगारों को इकट्ठा करके उनको जीवन कौशल के बारे में या सेफ्टी मेजर्स के बारे में जो परीक्षक होते हैं वो ट्रेन करते हैं तो एक ट्रेनर के रूप में अपने जीवन को बनाने के लिए अपना करियर बनाने के लिए अब बात करते हैं पिछले आ, हमने जिम्मेवार के बारे में बात किया अब बात करते हैं हम लोग एक कौशल के बारे में एक योग्यता और स्किल्स के बारे में तो शिक्षा के क्षेत्र में फिटनेस के लिए डिप्लोमा या प्रमाण जो सर्टिफिकेशन है वो आवश्यक है जबकि एजुकेशन क्षेत्र में या तकनीकी क्षेत्र में बैचलर या मास्टर डिग्री की भी आवश्यकता होती है इसके साथ ही अनुभव की बात करें तो संबंधित क्षेत्र में विशेषज्ञ ज्ञान और अनुभवी होना बहुत जरूरी है कौशल की बात करें तो एक अच्छा संचार उत्कृष्ट संचार प्रस्तुति और संगठनात्मक कौशल के साथ साथ लोगों को प्रेरित करने की भी क्षमता आपके अंदर होनी चाहिए तो ये क्वालिफ़िकेशन तो है ही है मास्टर डिग्री बैचलर डिग्री या सर्टिफिकेशन का डिप्लोमा कोर्स तो ज़रूर आपके पास होना ही चाहिए और किसी भी क्षेत्र में हो सकता है आपको एजुकेशन सेक्टर में खेल खेल में बच्चों को पढ़ाना इस विषय पर अच्छा लगता है तो इस इस विषय को लेकर आप मास्टरी कर सकते हैं या अन्य किसी चीज़ में आई या फिर एम्प्लॉय जो हैं कामगार जो हैं उनको सिक्योर और सेफ़्टी मेजर्स के बारे में ट्रेनिंग देना हो तो उस उस तरह की एक मास्ट्री आपको हासिल करना बहुत ज़रूरी और इसके लिए आपको जो है स्किल डेवलपमेंट ऑफ़ इंडिया के माध्यम से भी ऑनलाइन और ऑफ़लाइन कोर्सेस बहुत अवेलेबल है बहुत कम में आप इस चीज़ को कर सकते हैं या फिर आप जो है uh, इस तरह की चीज़ें बहुत सारे इंस्टीट्यूशन हैं जहाँ पर इस तरह की पढ़ाई आपको पढ़ाई जाती है तो आप उसे भी करके आगे बढ़ सकते हैं अब आते हैं इसमें सैलरी की सबसे बड़ा इम्पोर्टेंट है कि कितना पैसा हमको मिलेगा तो भारत में परीक्षकों की आप अनुभव या आयु या आय, आय के बारे में बात करें तो स्थान और विशेषता के आधार पर भी अलग अलग हो सकती हैं कई बार जो है गांव में अगर आप जाते हैं और उनके टीचर्स को अगर ट्रेन करते हैं तो वहाँ की अलग पैकेज और शहरों में अगर आप जाते हैं तो वहाँ की पैकेज अलग होगी और अलग-अलग जगह पे अलग अलग स्किल्स के आधार पर वो वेरिएशन होता है लेकिन फिर भी एक फिटनेस ट्रेनर के रूप में अगर आप शुरू करते हैं तो लगभग 9000 से लेकर 35000 महीने की पैकेज आपको मिलता है एक अच्छा अनुभवी और प्रमाणित जो ट्रेनर होते हैं स्थान और ग्राहक के आधार पर भी आप 25000 से 80000 के बीच में आप कमा सकते हैं देखिए ट्रेनर्स जो है अलग अलग आ, समूह को ट्रेन करके पैसा कमा सकते हैं तो इसमें ऐसा ये नहीं कि फ़िक्स इनकम आप कितना भी बढ़ा सकते हैं कितना आपके अंदर पोटेंशियल है और कितने टाइम आप कितने लोगों को कर सकते हैं जितना ज़्यादा लोगों को आप ट्रेन करेंगे उतना पैसा आप कमाएंगे दूसरी तरफ आता है एक शिक्षक और कॉरपोरेट या फिर तकनीकी इंस्टीट्यूशन में अन्य परीक्षण जो होते हैं उसमें आता है जैसे कि औसुख वेतन एक लाख रुपए से साढ़े छः लाख रुपए प्रति महीना या प्रति वर्ष का हो सकता है विशेष कंपनियों में उच्च स्तरीय भूमिकाओं में इससे भी अधिक आपको संभावना है पेमेंट मिल सके कुल मिलाकर ये कहना चाहूँगा कि एक परीक्षक या करियर उन लोगों के लिए एक अच्छा विकल्प है जो ज्ञान साझा करने और दूसरों को उनके लक्ष्य को प्राप्त करने में मदद करने के प्रति जुनूनी है तो ये बहुत ज़रूरी है आप इसमें अगर मैं नाम बताऊं इस तरह के लोगों का तो आप बहुत बड़े नाम भी देख सकते हैं जैसे इसमें देसाई है और महाेश्वरी है बहुत सारे ऐसे ट्रेनर्स हैं या कोचेस हैं जिन्होंने बहुत ज़्यादा पैसा कमाया भी है और सत्संगों में भी इस तरह के जो है ट्रेनर्स होते हैं कोच होते हैं जिनको योगाचार्य कह सकते हैं जिनको सत्संगी कह सकते हैं तो ये लोग भी काफ़ी इसी ट्रम में जो लोगों को ट्रेन करते हैं समूह को ट्रेन करते हैं समूह को किसी अध्यात्म से जोड़ना भी एक ये भी कोच का ही काम होता है तो इस तरह से आप अलग अलग विधाओं में मास्टरी हासिल करके समूह को जब आप संबोधन करते हैं और वहाँ से आपकी इनकम बहुत ज़्यादा होती है अगर आप दस लोगों को सौ सौ रुपये लेंगे तो कितना हो जाएगा आपके पास है ना एक अगर प्रोग्राम आप करते हो दस लोगों का एक महीने में अगर सौ रुपए भी आप लेंगे तो कितने पैसे आप कमा सकते हैं तो निश्चित तौर पे ये अंदाज़ा के बिल्कुल बखार है लेकिन एक्सपर्ट होना बहुत बहुत ज़रूरी तो आशा करूंगा कि आज हमने जिस चीज़ को लेकर बातें की है उस पर आपने समझा ही होगा अगर फिर भी कहीं कुछ टूटी रह जाती है कुछ समझ में नहीं आता है तो आप चौरानवे चौदह पंद्रह चौदह इस नंबर पे मैसेज कीजिए करियर ऑप्शन जीवन कौशल कार्यक्रम लिखकर आप सवाल पूछेगा तो ज़रूर हम अगले एपिसोड में उस सवाल को लेकर आपको क्लियरेंस भी देंगे और हो सके तो हम अपने एक्सपर्ट से आपकी एक कॉन्फ्रेंस मीटिंग भी करा के आपके का समाधान पूरी तरह से करेंगे इन्हीं शुभ के साथ आइए एक और छोटा सा ब्रेक लेते हैं उसके बाद फिर एक बहुत ही सुंदर बातें शेयरिंग करके आपके साथ पूरा करेंगे इस कार्यक्रम को आप सुन रहे हैं पर जीवन कौशल सुनते रहो मुस्कुराते रहो See, meet me, babe. नमस्कार स्वागत है आप सभी का जीवन कौशल इस कार्यक्रम के आखिरी मोड़ पे हम लोग बात करने वाले हैं एक अच्छे ट्रेनर या अच्छे कोच या अच्छे परीक्षक बनने के लिए अपने आगे के रास्ते को सुगम बनाने के लिए कुछ चीज़ें बहुत ज़रूरी है जैसे कि भारत में स्वास्थ्य और फिटनेस को लेकर ये उद्योग तेजी से बढ़ रहा है इसमें प्रमाणित परीक्षक स्थान और विशेषता के आधार पर अच्छी कमाई आप कर सकते दूसरा है कॉर्पोरेट और तकनीकी परीक्षकों का वेतन अनुभव और कंपनी पर निर्भर करता है जिसमें अनुभवी पेशेवर उच्च वेतन पैकेज प्राप्त कर सकते हैं। तीसरा आप एक कर्मचारी के रूप में काम कर सकते हैं या लचीलेपन के लिए फ्री का विकल्प भी चुन सकते हैं और फ्री की तो मैंने पहले ही बात किया हूँ जिसमें वो लोग कितना कमाते हैं ये आपको पता ही है तो आगे का रास्ता और अच्छा बनाने के लिए अपनी विशेषज्ञता चुने उस क्षेत्र में पहचान करें जिसमें आपकी रुचि और ज्ञान है दूसरा है आवश्यक योजनाएं प्राप्त करें संबंधित डिग्री डिप्लोमा या प्रमाण पत्र प्राप्त करें तीसरा है अनुभव प्राप्त करें अनुभव प्राप्त करने के लिए अनुभवी परीक्षकों के साथ काम करें या प्रवेश स्थल की भूमिकाओं की तलाश करें चौथा है नेटवर्क बनाए उद्योग के पेशावरों के साथ संबंध स्थापित करें और नौकरी के अवसरों की तलाश करें तो ये सारी चीज़ें आप बहुत इम्पॉर्टेंट हैं एज ए ट्रेनर एज ए परीक्षक आपको बहुत बहुत ज़रूरी है इन बातों पर ध्यान डा ध्यान करना या इन इन बातों का ध्यान रखना कुछ कागज और पेन लेके आप अपने आप को तैयार करें अपनी रुचि को समझे अपनी विशेषताओं को समझिए अपनी योग्यताओं को समझें और फिर उस अनुसार उस दिशा में आप कदम आगे बढ़ाए तो निश्चित तौर पे सफलता आपको 101 परसेंट मिलना ही मिलना तो चलिए आप अपने करियर में बेहतर करें बहुत अच्छा करें और देश का नाम रोशन करें इन्हीं शुभ आशाओं के साथ फिर मिलेंगे एक नए करियर ऑप्शन में तब तक आप बने रहिए हमारे साथ सलाम नमस्ते खम्मा घनसा जय हिंद जय भारत ओम शांति सुनते रहो मुस्कुराते रहो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 सफलता हमारा मिशन है जल्दी बाबा की बारत जाने वाली है साथी बनोगे या साथी बनोगे या बनोगे बनो बराती बहुत जल्दी बाबा की बारत जाने वाली है बहुत जल्दी बाबा की बारात जाने कर लो प्यारे बाबा को हर पल सुमी सजनी बनोगे सजनी बनोगे बनोगे घर आती बहुत जल्दी बाबा की बारात जाने वाली है बहुत जल्दी बाबा गुणों रत्नों से हमको संवरना है साथी अगर बनना है तो श्रीमत पे चलना है ज्ञान गुणों रत्नों से हमको संवरना है दुल्हन बनोगे या दुल्हन बनोगे या बनोगे सारथी बहुत जल्दी बाबा की जाने वाली है बहुत जल्दी बाबा की बारात जाने वाली है साथी बनोगे या साथी बनोगे या बनोगे बनो बराती बहुत जल्दी बाबा की बारात जाने वाली है बहुत जल्दी बाबा